श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध भृगुजी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना श्री जी कहते हैं परीक्षित एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है परीक्षित उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया और न तो उनकी स्तुति ही की इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं उन्हें क्रोध आ गया परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया ठीक वैसे ही जैसे कोई अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे वहां से महर्षि भृगु कैलाश में गए देवासिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा तुम लोग और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे उनकी आँखें चढ़ गई उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत बहुत अनिनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में गए उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर कर लेटे हुए थे भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी भक्तवस्थल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया प्रणाम किया भगवान ने कहा ब्रह्मण आपका स्वागत है आप भले पधारे इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए प्रभो मुझे आपके सुभागमन का पता न था इसी से मैं आपकी अगवानी न कर सका मेरा अपराध क्षमा कीजिए महा मुनें आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं जो कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले महर्षि आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है आप उससे बैकुंठ लोक मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोक पालों को पवित्र कीजिए भगवान आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धूल गए आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगी श्री सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए भक्त के उद्रेक से उनका गला भर आया आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए परीक्षित भृगु जी वहां से लौट ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया भृगुजी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ उनका संदेह दूर हो गया तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान है भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म ज्ञान वैराग्य आठ प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है शांत समचित, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों को कि वे ही एकमात्र परम गति हैं ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व और इष्ट देव हैं ब्राह्मण निष्काम शांत और निपुण बुद्धि विवेक संपन्न उनका भजन करते हैं भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस असुर और देवता उनकी ये तीन मूर्तियां बना दी है उनमें सत्वमयी देव मूर्ति हो उनकी प्राप्ति का साधन है वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया सूर्य जी कहते हैं शौनकाद ऋषियों भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कृति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है यह व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभमयी मधुमयी सुधाधारा है इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक दिन की बात है द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहाँ उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही धूर्त कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है जो राजा सिंहसन सिंघा हिंसापरायण जो राजा हिंसापरायण दुश्शील और अजितेंद्रीय होते हैं उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं परीक्षित इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया नवे बालक के मरने पर जब वह वहाँ आया तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा ब्राह्मण आपके निवास स्थान द्वारिका में कोई धनुषधारी छत्री नहीं है क्या मालूम होता है कि ये यजमानशी ब्राह्मण हैं और प्रजापालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं जिनके राज्य में धन स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं वे छत्री नहीं हैं क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं उनका जीवन व्यर्थ है भगवान मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं मैं आपकी संतान की रक्षा करूँगा यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूदकर जल मरूँगा और इस प्रकार मेरे पाप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा